कांजलि वाष्पारी पिपूर्णलोचन मरुति नमत राक्षक नाते च मधुर मधुर स्व मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्या प्रयत् परम परभ कोूजयन वेणु श्यामों कुमार वेद वेद्य्रह्म भासता हृदय मम कूज मधुर मधुराक्षर शाखाम् वंदे वाकिगमको फलम शुकमुखादत्रवसंुत पिबत भागवत रसमल मुहुर हो रुवि भावुक तृणादपुनीचन तोरपी सहिष्णुना कीर्तनीय सदा हरि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 हरा हरा महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मूर हे दीनाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो बहाद्व्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण द्वामौ पुषौ लोके क्षाक्षर चरस्र्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य से उत्त पुषस्त परमात्दारितायू बिहर्य ईश्वरः नारायण समित सीय संतवृंद विदृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताओं शून्यवादी बौद्धों के यहाँ असत से सत की उत्पत्ति होती है वे सर्वथा वैनाशिक माने जाते हैं परन्तु छांदो उपनिषद के छठे अध्याय में शून्यवादियों के पक्ष का निराकरण किया गया है कथम असत सत्यता भला असत से की उत्पत्ति कैसे हो सकती है उन वैनाशिकों को रात में नैरात्म्यवादी कहा जाता है वे अभाव से भाव की सम समुत्पत्ति मानते अर्धवैनाशिक वैशेषिकों को नैयायिकों को माना जाता है उनके मत में कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य का अभाव होता है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 वह सच्चिदानंद स्वरूप है अब प्रश्न उठता है कि कार्य और कारण में तादात्म्य होना चाहिए संख्यों का आग्रह है संख्यों को सत्कार्यवादी मानते हैं कार्योत्पत्ति के पूर्व भी कारण में कार्य सन्निहित होता है कारकव का व्यापार के द्वारा उसका विशेष स्वरूप अभिव्यक्त होता है उनका आग्रह होता है कि कार्य कारण में तादात्म्य में होना चाहिए कार्य प्रपंच में सुख दुख मोह की अनुगति है अर्थात सुखप्रद दुखप्रद मोहप्रद कार्य प्रपंच से सिद्ध होता है अनुमान के बल पर विसिद्ध करना चाहते हैं समग्र कार्य प्रपंच के मूल में त्रिगुण प्रतिष्ठित है क्योंकि सत्व के कारण ही जीवन में सुखों सुखोपलब्धि होती है रजोगुण के कारण दुख की प्राप्ति होती है और तमोगुण के कारण मोह की प्राप्ति होती है सांख्यकारिका की दृष्टि से ब्रह्मसूत्र भाष्य की व्याख्या के दृष्टि से श्रीवाचस्पति मिश्र जी ने मनोरम दृष्टान्त प्रस्तुत किया है उनका कहना है कि स्त्री है समझ लीजिए वही संख्योक्त प्रकृति है मूर्तिमती और त्रिगुण मई है किस प्रकार पति के लिए सर्वथा अनुकूल है सुख देने वाली साउथ को दुख देने वाली है अपनी विद्यमानता मात्र से साउथ डाह करती है जो पुरुष उसे चाहता है लेकिन जिसे वह स्वप्न में भी सुलभ नहीं है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 जड़ प्रकृति भोग्य पदार्थ के रूप में स्वयं को उल्लसित या परिणत करती है यह सांख्यों का सिद्धांत है शेष्वर सांख्यवादी जो योगी हैं उनके यहाँ यद्यपि पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर की स्वीकृति है जो कि क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपराष्ट है तथापि प्रकृति उससे अधिष्ठित हुए बिना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 अंतिम कार्य अंतिम कार्य मानने पर तत्व की संख्या वहाँ जाकर थम जाएगी रुक जाएगी दर्शन की कसौटी है कि प्रारंभ कहाँ से होता है अंत कहाँ जाकर होता है तो मनोरम तथ्य संख्यों ने व्यक्त किया जो वेदांतियों को भी मान्य है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 इसलिए पृथ्वी पर्यंत ही तत्व की दृष्टि से गणना करने पर संख्या की प्राप्ति होती पृथ्वी के बाद तत्व की गणना शांत हो जाती है क्योंकि अपने से अधिक विशेषता वाला कार्य पृथ्वी उत्पन्न नहीं कर पाती उधर वैज्ञानिकता यह है कि हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रियाँ हैं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 सत्व के योग से प्रकृति निमित्त कारण है तमस के योग से उपादान कारण इसमें भी दो प्रस्थान चलता है एक विवरण प्रस्थान एक भामती प्रस्थान वाचस्पत मिश्र जिसको छू देते हैं जिस दर्शन को वही अपना एक प्रस्थान बना के रख देते हैं उनकी बुद्ध की चमत्कृति उसमें क्या होता है ब्रह्मसूत्र मैं जो भावती है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ रजोगुण की वंश परंपरा चलती है या नहीं इस पर विचार है भागवत इत्यादि का जो प्रस्थान है उसमें राजस अहम के भी कार्य होते हैं लेकिन भानती प्रस्थान के अनुसार सात्विक अहम के परिणाम होते हैं तामस अहम के परिणाम होते हैं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 अवष्टम्भात्मक है ये तीनों शब्द हमारे पुज गुरुदेव ने हमको बताया सत्वगुण प्रकाशात्मक रजोगुण भात्मक क्रिया चंचल युक्त तमोगुण अवष्टम्भ अवष्टम्भ कहते हैं रोक निरोध को स्थिरता सत्वगुण प्रकाशात्मक है रजोगुण उपष्टम्भात्मक है तमोगुण अवष्टम्भात्मक है तमोगुण अब जब तक रजोगुण सत्व को नहीं छुएगा, तब तक सत्व में हलचल सक्रियता की उत्पत्ति नहीं होगी और बिना हलचल के कार्य की निष्पत्ति नहीं होगी किसी प्रकार जब तक रजोगुण तमोगुण को नहीं छुएगा, तब तक तमोगुण में चांचल्य क्रिया शक्ति का संचार नहीं होगा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 विवरण में किया है सांख्यकारिका में किया है तो रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती रजोगुण अपना उपयोग और विनियोग सत्वगुण को और तमोगुण को सक्रिय करने में कर देता है इस प्रकार हमने संकेत किया कि विवर्त गर्भित परिणामवाद को सांख्यों ने स्वीकार किया तो दो तत्व हम सांख्यों से ले ले। एक कारण तत्व होता है एक कार्य तत्व होता है अब कारण तत्व को हम अक्षर कह दें तो कार्य को हम शब्द कह दें गीता का पंद्रहवा अध्याय अब तक लग रहा होगा कि विषय क्या है बोल क्या रहे <laughs> आप सुबह में हंसा एकांत में कि कल जो मैंने शाम को प्रवचन किया टिप्पणी कार अगर कोई होते तो कहते कि जो श्लोक था उससे तो कोई तालमेल नहीं है तालमेल क्या था काल गुण और आशय गुण का प्रयोग किया गया है तो ना वहाँ तो गाढ़ी निंद में सुसुप्ति में न आशय गुण की पहुंच है न काल गुण की पहुंच तो उसका नाम लिए बिना हमने अवस्था का वर्णन किया अब सामने वाला जिसके साथ भागवत का श्लोक पढ़ा है उसकी टीका है श्रीधरी आदि वो कहेगा कि विषय क्या था बोले क्य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 उनकी कथा का श्रवण करने पर आशय गुण और काल गुण से प्रभावित भगवद भक्त नहीं होता आगे कहा गया कई का न्यास फिर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को कदाचित आत्मी ही नहीं साक्षात आत्मास्वरूप कोई जान लेता है तब काल गुण और आशय गुण से सदा के लिए अतिक्रांत ही हो जाता है यह प्रसिद्ध तो है इसी प्रकार से हमने कहा कि सांख्यों की दृष्टि से विचार करने पर एक अक्षर तत्व तो अक्षर तत्व तो सिद्ध होता है इसका अर्थ क्या हुआ त्रिगुण त्रिगुणमयी प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रधान या त्रिगुणात्मक अव्यक्त तीन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं कहीं प्रकृति शब्द का कहीं अव्यक्त शब्द का कहीं प्रधान शब्द का उपयोग करते हैं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 उनके यहाँ माया शब्द का प्रयोग नहीं के बराबर है सांख्यों के यहाँ मायाम तो प्रकृति में विद्या के आधार पर प्रकृति अव्यक्त प्रधान और माया इन चार शब्दों का प्रयोग वेदांत प्रस्थान में किया जाता है सांख्य प्रस्थान में प्रकृति अव्यक्त या प्रधान इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्षर और अक्षर कार्य प्रपंच के मूल में जो कारण है वो महाप्रलय में भी शेष रहता है इसलिए अक्षर है अक्षर कार्य अर्थ यहाँ अबाध्य नहीं वेदांत के अनुसार उनके यहाँ प्रकृति और प्रपंच का बाध तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि वो दोनों को सत्य मानते हैं तो अक्षर और अक्षर चांदोग श्रुति के आठवें अध्याय में जो वाइसमा खंड है उस पर जो शंकर भाष्य है वहाँ शंकराचार्य ने लिखा है इस तथ्य का प्रकाश भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया वहाँ उत्तम पुरुष का वर्णन तो सांख्यों का प्रस्थान हम लेंगे योगियों का प्रस्थान हम लेंगे तब क्या होगा क्षर अक्षर दो पुरुष या दो तत्त्व की प्राप्ति हमको हो जाएगी पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं होगी या विलक्षणता हो गई वेदांत प्रस्थान के क्षर अक्षर क्षर पुरुष अक्षर पुरुष दोनों की प्राप्ति हो जाएगी कार्यात्मक प्रपंच कारुणात्मक प्रपंच दोनों की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन पुरुषोत्तम तत्व की प्राप्ति सांख्यक प्रस्थान के अनुसार योगक प्रस्थान के अनुसार नहीं होगी पुरुषोत्तम तत्व ऐसा चाहिए पुरुष विशेष को योगी मानते हैं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 बहुत विचित्र बात है वाचस्पमिश्र जी ने सांख्यों को डूबने से बचा दिया जिसकी वकालत करो उसके पक्ष में युक्ति दो उन्होंने पूर्व पक्ष बनाया सत्य रजस्तमस तीनों का संयोग होगा तो तीनों गुणों की साम्यावस्था होगी तब तो नश्वरता आ जाएगी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 इसीलिए वहाँ पर सीमित कर दिया गया गुरु ग्रंथ साहब का पाठ ही करो चिंतन बिल्कुल समाप्त कर दिया वो बिल्कुल हो गए जैसा होना चाहिए आरएसएस में प्रज्ञा शक्ति का विलोप क्यों हो गया एक विचार नवनीत लाके रख दिया बना के गोलवलकर जी ने अब उनके स्वयंसेवक वो भी नहीं पढ़ते क्योंकि वो वो तो महाराष्ट्र के थे ना लंबा, लंबा वाक्य होता था गोलवलकर जी महाराज का मैंने प्रवचन सुना है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 इसलिए कठिनाई हो गई कि श्रोता नहीं मिल रहे क्यों यहाँ केवल कीर्तन का मैं विरोधी नहीं हूँ मैं खूब कीर्तन करता हूँ कराता भी हूँ लेकिन समझ रहे ना अध्ययन का विलोप हो जाने से इन सब ग्रंथों का भाव कहाँ से लावें किसको सुनावें कठिनाई हो गई अभी जो हम तेईस वर्षों से वहाँ पढ़ा रहे छदों गुप्निषद के आठवीं अध्याय पहुंच गए शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका से वामती पढ़ा रहे मैं समझता हूं दो महीना भी कोई पाठ में सम्मिलित हो जाए तो क्या एटम बम आदि को गिने वो चलता फिरता आत्मबम्ब हो जाए पढ़ने में रुचि नहीं है परंपरा से इधर में प्रवचन की शैली नहीं ले जाना चाहता हूं ये विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो अंग्रेजों ने दे दी ये विद्या के लिए बहुत घातक अब विश्वविद्यालय से कोई मान लीजिए दर्शन शास्त्र से आचार्य हो जाएगा एमए हो जाएगा उसकी योग्यता क्या होगी यहाँ यहाँ से कुछ लेकर लेक्चर दे दिया यहाँ तो चलता एक एक शब्द पर विचार क्या शं आनंदिरी टीका पर यह शंकराचार्य ने यह शब्द लिखा तो क्यों लिखा इसके पीछे क्या अभिप्राय है एक एक शब्द के भाव पर विचार चलता है वहाँ बुद्धि नृत्य करने लगती है इसीलिए हमने कहा वैशेषिकों के यहाँ ले लीजिए नित्य वस्तुओं की भरमार है पांच प्रकार के कर्म नित्य हैं लेकिन गुणों में भी बहुत से नित्य हैं द्रव्य में बहुत से नित्य हैं सामान्य विशेष में नित्य हैं केवल द्रव्य को ले लें तो अक्षर तत्व की प्राप्ति न्यायिकों वैशेषिकों के यहाँ नहीं होती क्योंकि पृथ्वी जल तेजवायु के परमाणु तो महाप्रलय में भी रह जाएँगे और आकाश की न उत्पत्ति होती है न उसका नाश होता है काल की उत्पत्ति नहीं नाश नहीं दिख की उत्पत्ति नहीं नाश नहीं इसलिए क्षर और अक्षर में क्षर पुरुष तो मिल जाएगा कार्यात्मक प्रपंच अक्षर पुरुष को एक वैशेषिक और नयायिक प्रस्थान में मिल ही नहीं सकता तो उनके यहाँ तो अक्षर पुरुष भी नहीं है फिर क्षणाक्षर से अतीत पुरुषोत्तम तत्व तो आत्मा को कैसे कह सकते है? साथ ही साथ उनके यहाँ जो आत्मा की मान्यता है बहुत विचित्र है सत्ता सामान्य के योग से आत्मा सत्य स्वता स्वतः भी नहीं है ज्ञान नामक गुण के योग से आत्मा चित्त है स्वता चित्त भी नहीं है सुख या आनंद नामक गुण के योग से आत्मा आनंद है स्वता आनंद भी नहीं है न स्वता सत्य न स्वता चित्त न स्वतः आनंद इसलिए न्याय और वैशेषिक जो प्रस्थान है उसके तो यहाँ गति ही नहीं है संख्यप प्रस्थान में हमको अक्षर अक्षर दो तत्व तो मिल जाते हैं यद्यप अक्षर के नाम से तीन चीज हैं सत्व रजस्तमस लेकिन अनागंतुक संयोग होने के कारण तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति को हम एक मानकर अक्षर पुरुष कह सकते हैं प्रधान या अव्यक्त को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 सचमुच में क्या अनादि इनको मान सकते हैं दोनों को प्रकृतिम में पुरुष विधि नादि वपी भगवान का कथन है प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समझो सांख्यों का पक्ष हो गया लेकिन थोड़ा आगे पर विचार कीजिए विकारांश गुणांश विधि प्रकृति संभवान प्रकृति अनादि तो है लेकिन गुण और विकारों की जननी है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 उसका कोई लय स्थान होना चाहिए यानी नहीं सविशेष हो और लय स्थान उसका ना हो तो संभव नहीं जब लय स्थान होगा तो जिसमें वो लीन होगा सविशेष फिर उसका अनादित्व तो सविशेष का भंग हो जाएगा इसीलिए वस्तुता एक ही अनादितत्व हो सकता है सुबालोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ सुबालोपनिषद श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता भाष्य में अपने साथ को बहुत आदर दिया है तो अब हमारे यहाँ क्या होता है महाभारत के अनुसार बोल रहा हूँ ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य के अनुसार बोल रहा हूँ उपनिषदों के अनुसार बोल रहा हूँ अव्यक्तोपनिषद के अनुसार हमारे यहाँ जो परमात्मा तत्व है वो प्रकृति या माया का भी लय स्थान है क्योंकि सविशेष अगर कोई है तो उसका कोई ना कोई लय स्थान होना चाहिए तो महाप्रलय में जब उसका विलय हो जाएगा किसी में तो उसका अनादित्व तो भी शांत हो जाएगा तो वस्तुतः अनादि नहीं है सांख्यों की शैली में हम प्रकृति को अनादि तो कहते हैं लेकिन उस प्रकृति का भी लय स्थान कहाँ कौन है परमात्मा प्रकृति का लय स्थान परमात्मा माया त्रिगुणमयी माया का लय स्थान परमात्मा है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 दो ही गुण इसलिए तेज का लय स्थान वायु वायु में दो गुण तो आकाश में एक ही गुण इसलिए वायु का लय स्थान आकाश अब जो कल हमने वहाँ उठाया था गणित की दृष्टि से अहम तत्व महतत्व और अव्यक्त कहीं बैठते नहीं अब एक गुण वाला रह गया आकाश या तो एक की कोई बीजा अवस्था मानिए वो आकाश से निर्विशेष होगा लेकिन गणित की दृष्टि से तो एक से एक कार करने पर शून्य बचता है तो सर्वथा निर्विशेष मानिए या कोई बीजावस्था मानिए यही कह सकते हैं बीच में महत् तत्व अहं के जो रख दिया सांख्यों ने उसका औचित्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि आकाश में एक गुण है तो एक न्यून गुण होना चाहिए अहम तत्व में उससे भी एक न्यून गुण होना चाहिए महतत्व में उससे भी एक न्यून गुण होना चाहिए अव्यक्त में तो बात बिगड़ जाती इसलिए वस्तु स्थिति क्या है आकाश के ही ये प्रभेद हैं कौन अहम तत्व तो महत्त्व और तो अव्यक्त ये आकाश के ही प्रभेद हैं हमने अपने ग्रंथों में सिद्ध किया है आकाश के ही प्रभेद हैं इसका मतलब परापश्चन्ती मध्यमा वैखरिक शब्द के चार प्रभेद हैं सरस्वती रहस्योपनिषद के अनुसार शब्द के चार प्रभेद हैं इसीलिए वहाँ पर अव्यक्त महतत्व अहम तत्व और आकाश हो गया ना नीचे से वैखरी मध्यमा पशंती परा तो वास्तव में आकाश कई स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतम बहुत सूक्ष्म कारण ये चारों स्वरूप आकाश कई हैं तस्मादे तस्माद, तस्माद आत्मा आकाशा सम्भुतः तैतृय उपनिषद से बात बैठ जाती पश्चंती वाक्य का अर्थ क्या होता है उपनिषद में लिखा योगी जिससे देखते हैं उस वाक्य का नाम पश्चंती वाक्य सामान्य व्यक्ति आँखों से देखते हैं हम लोग भी देखते हैं योगी जिस वाक से देखते हैं उसका नाम पश्चंती वाक्य है वाक है उससे परा वाक्य तो अंत में निष्कर्ष क्या निकला निष्कर्ष निकला कि प्रकृति जब गुणों की विकारों की जननी है तो सविशेष है अतः उसका लय स्थान कोई होना चाहिए जिसको हमने अक्षर पुरुष कहा वह प्रकृति चूँकि सविशेष है अतः उसका कोई लय स्थान होना चाहिए वो प्रकृति जिस पुरुष में महाप्रलय में जाकर जिस तत्व में विलीन हो जाती है वो पुरुषोत्तम हो गई प्रकृति का लय स्थान जो होगा वो पुरुषोत्तम हो जाएगा और तीनों में क्रम बैठ गया पुरुषोत्तम से प्रकृति के अभिव्यक्ति प्रकृति से कार्य प्रपंच के अभिव्यक्ति अब एक नियम कर आज के प्रवचन को विराम देते हैं उपनिषद के, के आधार पर हमने एक वाक्य बनाया भगवत कृपा से यहीं पर जा रहता था केने शीतम प्रेषितम पतति मन प्राण वाय मनसो मन वाचो वाक प्राणस्य प्राण ऐसा तो यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तद नामक होता है किसी का जन्म हो तो नामकरण होता है ना नामकरण संस्कार किसका होगा जिसका जन्म हुआ है आत्मा तो आज है परमात्मा तो आज है तो उसका नाम क्या होगा तो एक नियम केनो उपनिषद के अनुशीलन से निकलता है यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तद नामक होता है जिससे चैतन्य अवच्छिन्न होगा वही उदाहरण बहुत बढ़िया एरिक्शा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 इसी प्रकार चंद्र के चंद्र सूर्य के सूर्य सूर, सूर्य आप भवेश सूर्य वाल्मीकि रामायण और यहाँ के रसिको ने कहा इंद्र के इंद्र अधिक सुखदायी नन्द भवन को भूषण माई इंद्र के इंद्र सब जगह वही प्रयोग के न उपनिषद का सूर्य का सूर्य चंद्र का चंद्र अग्नि का अग्नि तो संबंध विभक्ति घटित जो शब्द होता है वो अनात्मा का वाचक होता है प्रथमा या द्वितीय विभक्ति घटित जो शब्द होता है वो आत्मा का वाचक होता है या नियम है तो यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तद नामक होता है तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने छाणोग सूति के आठवें अध्याय में जो पुरुषोत्तम तत्व की व्याख्या की उसके अनुसार यहाँ क्षर पुरुषकार्थ क्या लेंगे क्षर कोटि का पुरुष अक्षर की उपाधि वाला पुरुष दोनों लेंगे यदच्छिन्न चैतन्य होता है तद नामक होता है क्षर से हम पुरुष चेतन को भी ले सकते केवल जड़ को भी अक्षर से किसको लेंगे केवल मूलभ प्रकृति या माया अनिर्वचनी या माया को लेंगे या मायापाधिक को लेंगे दोनों विवक्षावसात वहाँ पर अवच्छिन्न चैतन्य या उपाधि वाला तो क्षरोपाधिक अक्षरोपाधिक चैतन्य का नाम क्या हो गया?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 सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ प्रकरण क्या कहता है ये देख अगर प्रकरण तुरय का है तो सर्वज्ञ का अर्थ अलग होगा प्रकरण अगर प्राज्ञ का है ईश्वर का है सोपाधिक का है तो सर्वज्ञ का अर्थ अलग होगा विभर्तव्य <laughs> ईश्वर भगवान शंकराचार्य ने यह पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ क्या किया क्षरोपाधिक अक्षरोपाधिक से अतीत तो वहाँ पर विभर्तव्यय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 कार्योपाधियम जीव कारणोपाधि ईश्वर है कार्यकारणता पूर्णबोधो वशिष्यतः शुक्र स्वप्निषद कार्य कारण दोनों से अतीत जो पुरुष है कार्योपाधिक वही नहीं कारणोपाधिक नहीं कार्य कारण से अतीत जो पुरुष है वो बिहर्त्यव्यय ईश्वर अव्यय है अव्यय कार्य अर्थ कहाँ से करेंगे गीता के तेरहवीं अध्याय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 तुर्य प्रकरण है तूर्य कोटि का निपाधिक कोटि का प्रकरण है तो सर्वज्ञ का अर्थ शंकराचार्य क्या करेंगे सर्व होता हुआ ज्ञो जिस ज्ञाप्ति मात्र तत्व में सर्व अध्यस्त है वो तत्व हो गया सर्वज्ञ अब विभर्त अव्यय है भरण करता है तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि अपना जो तेजस स्वरूप है सिद्ध वो चित्त चित शक्ति के द्वारा चित्त शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप स्वरूपभूता शक्ति के द्वारा स्वरूप स्वरूपभूता शक्ति के द्वारा जैसे दृष्टि दो प्रकार की होती है ना, नहीं द्रष्टुर दृष्टि है भी प्रलोपो विद्यते अविनाशित बृहदारण्य उपनिषद दृष्टा की स्वरूप स्वरूपभूता दृष्टि एक है नेत्रदृष्टि आदि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 तद उसको कोई व्यापार प्रथक से करने की आवश्यकता नहीं होती है जैसे सूर्य के विद्यमानता मात्र से उसमें प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व तो न होने पर भी प्रकाश से वर्ग अपने आप उद्भासित हो जाता है अपने आप उद्भासित हो जाता है इसी प्रकार से भरण की क्रिया से रहित होने पर भी निरुपाधिक होने पर भी निष्क्रिय होने पर भी निर्धार्मक होने पर भी स्वरूप वैभव उसका यह है कि उसकी विद्यमानता मात्र से सत्ता चित्ता दोनों की प्राप्ति अनात्मक प्रपंच को हो जाती है हर हर महद्व